बच्चों यह है सहकार रेडियो और आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो की ज्ञान विज्ञान श्रृंखला कार्यक्रम पाल चौपाल जिसे लेकर आया हूं मैं यानी आपका दोस्त कौशल बहुत समय के बाद आपसे मुलाकात हुई और गर्मियां भी खूब पड़ रही हैं उम्मीद करता हूं आप सब गर्मियों की छुट्टियां अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे छुट्टियाँ खत्म होने आ रही है उससे पहले आइये ज्ञान विज्ञान की कुछ बातें कर ली जाए कुछ नया सीख लिया जाए ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ महान आविष्कारों के बारे में ये लेख हमने ई पुस्तकालय से लिया है इस लेख को लिखा है रिचर्ड ब्रूवुड ने और चित्र बनाए हैं रॉबर्ट आइटन ने वैसे तो अगर आविष्कार की बात कही जाए तो पेड़ के पत्तों से खुद को ढकने से लेकर के आज तक बहुत सारी खोजें हुई लेकिन इस श्रृंखला में हम सिर्फ छपाई मशीन ऐसी परमाणु आविष्कार तक की बात करेंगे ये इस श्रृंखला की पहली कड़ी है जिसे हम शुरू करेंगे छपाई मशीन से आगे आने वाली किस्तों में आप और भी आविष्कारों के बारे में जान पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाल चौपाल ये लेख उन बच्चों के लिए है जो जानना चाहते हैं कैसे क्यों कहा और कब ऐसे तुम जानते हो विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत भी यही है क्या कैसे क्यों कहा और कब इसमें कुछ महान अविष्कारों के बारे में बताया गया है जिन्होंने आधुनिक दुनिया को बनाने में मदद की और वो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के साथ शुरू होते हैं और परमाणु युग के शुरुआत के साथ समाप्त होते हैं हर आविष्कार के बारे में रॉबर्ट आइटन का एक रोमांचक और रंगीन चित्र भी आपको देखने के लिए मिलेगा सबसे पहला आविष्कार जिसकी हम बात करेंगे वह है छपाई की मशीन और जो ये किताब छपी है हजारों बच्चों के पास उसकी एक प्रति यानी कि कॉपी मौजूद है और हर किताब में शब्द और चित्र बिल्कुल एक जैसे हैं पर एक समय था जब हर किताब को हाथ से लिखा जाता था और हर चित्र को हाथ से बनाया जाता था यदि आप एक सेकेंड के लिए भी ये सोचे तो आप समझ जाएंगे की छपाई के आविष्कार ने दुनिया में कितना बड़ा बदलाव किया छपाई का आविष्कार एक जर्मन ने किया था जिनका नाम था जोहान गुटेनबर्ग उन्होंने किताबें छापने का आविष्कार किया था जिन्होंने चौदह में एक बाइबल छापी जोहान चीन में 1000 साल पहले की छपाई के बारे में जानते थे लेकिन गुटेनबर्ग से पहले केवल लकड़ी के एक टुकड़े पर एक पृष्ठ के सभी अक्षरों को खोद उकेरा जाता था तेज छपाई तब शुरू हुई जब गुटेनबर्ग ने धातु के छोटे छोटे ब्लॉकों पर अक्षरों को काटा जिन्हें एक फ्रेम में फिट करके इस्तेमाल किया जाता था धातु का तो यानी हर अक्षर को हजारों बार इस्तेमाल किया जा सकता था इन्हें मूवेबल टाइप कहा गया छपाई की कला तेजी से फैली पहला अंग्रेजी प्रिंटिंग प्रेस विलियम कैक्सटन का था उन्होंने सन विदेशी पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और उन्होंने महान कवि चौसर सहित अन्य अंग्रेजी लेखकों की पुस्तकों को भी छापा और इस तरह अंग्रेजी भाषा को फैलाने में मदद की पंद्रह वर्षो में कैक्सटन ने सौ से अधिक विभिन्न पुस्तकें छापी यहाँ जो चित्र आप देख रहे हैं वो कैक्सटन और उनके प्रिंटिंग प्रेस को दिखा रहा है दूसरा आविष्कार है टेलिस्कोप जब इटाली वैज्ञानिक गैलीलियो जो कि एक छोटा सा लड़का था तो उसके माता पिता को यह नहीं पता था कि वो बड़ा होकर संगीतकार कलाकार या वैज्ञानिक बनेगा वो हर चीज में माहिर था वो बहुत जिज्ञासु था हमेशा जानना चाहता था कि चीजें क्यों और कैसे काम करती हैं बड़े होकर गैलीलियो एक महान वैज्ञानिक बने 1609 में गैली पडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर थे जब उन्होंने हॉलैंड में किए गए एक अद्भुत आविष्कार के बारे में सुना वो एक मेटल की ट्यूब थी जिसमें दो लेंस लगे थे जब आप ट्यूब में से देखते थे तो वस्तुएं बहुत पास और बड़ी लगती थी गैलीलियो ने उपकरण देखा नहीं था लेकिन वो तुरंत उस विचार के बारे में सोचने लगा और उसने अपने लिए वैसा ही एक यंत्र बनाया जब उसने उसमें से देखा तो उसे दूर की चीजें तीन गुना बड़ी नजर आई दूर और देखने के यूनानी शब्दों पर आधारित तो उसने अपने आविष्कार को टेलीस्कोप बुलाया जिसमें टेली का मतलब है दूर और स्कोप का मतलब है देखना गलीलियो ने अपना समय अपने वैज्ञानिक कार्य को समर्पित कर दिया उसने लेंस बनाने के लिए कांच को ढालना काटना और पॉलिश करना सीखा और उसने तब तक कड़ी मेहनत की जब तक उसने ऐसा दूरबीन नहीं बना लिया जो चीज़ों को आठ गुना और अंत में तैतीस गुना बड़ा करके दिखा सके गैलीलियो को उनकी सरकार द्वारा उनके काम के लिए भरपूर पुरस्कृत किया गया और उनकी शक्तिशाली दूरबीनों को पूरे यूरोप में उत्सुकता से खरीदा गया उन्होंने आकाश का अध्ययन करने के लिए अपनी दूरबीन का उपयोग किया उन्होंने चंद्रमा पर पहाड़ों सूर्य पर धब्बे बृहस्पति के उपग्रहों की खोज की और दिखाया कि हमारी आकाशगंगा लाखों सितारों का एक संग्रह है ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें गैलीलियो अपनी दूरबीन से देख रहे हैं अगला आविष्कार जिसकी हम बात करेंगे वो है सेक्सटेंट और क्रोनोमीटर। यदि आप एक लंबी यात्रा के लिए समुद्र में हो और जमीन से बहुत दूर हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि वास्तव में आप कहाँ हैं? नाविक अपनी स्थिति का केवल एक मोटा मोटा अनुमान ही लगा सकते थे जानते हो ये अनुमान कैसे लगाते थे सितारों की स्थिति को देखकर। फिर एक अंग्रेज़ जॉन हेडली ने 1731 में एक महत्वपूर्ण आविष्कार किया वो एक सेक्सटेंट था एक उपकरण जिसके ऊपर कोई भी नाविक सूर्य के कोण या चितिज के ऊपर के तारे को देख अपनी स्थिति बता सकता था और फिर तालिकाओं की एक किताब से अपनी स्थिति की गणना कर सकता था जॉन हेडली का आविष्कार बहुत महत्वपूर्ण था लेकिन इसके साथ कुछ और चाहिए था सटीक स्थिति पता लगाने के लिए नाविक को इंग्लैंड में सही समय भी मालूम होना चाहिए था जैसे जैसे आप दुनिया का चक्कर लगाते हैं समय बदलता जाता है आप जानते होंगे की अलग अलग टाइम जोन में दुनिया को बांटा गया है भारत का जो टाइम जोन है वो ग्रीन मीन टाइम से साढ़े घंटा आगे यानी प्लस 5 30 मिनट्स है। उस काल में कोई भी घड़ी एकदम सटीक नहीं होती थी सही समय के लिए एक बहुत ही खास तरह की घड़ी की जरूरत थी इस समस्या का समाधान एक अन्य अंग्रेज जॉन हैरिसन ने किया उन्होंने एक बहुत सटीक घड़ी बनाने में कई साल बिताए जिसे क्रोनोमीटर कहा जाता है सन 1761 सो में उसने अपने बेटे को अपनी चौथी घड़ी का परीक्षण करने के लिए छह सप्ताह की एक यात्रा पर भेजा जब वह जमायका पहुंचे तो घड़ी केवल पाँच सेकंड ही गलत थी हेरिसन को सरकार द्वारा 20,000 हजार पॉन्ड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्रोनोमीटर नाविकों को ग्रीनविच का सही समय बताता था ग्रीनविच वो रेखा है जिसके आधार पर समय की गणना की जाती है क्रोनोमीटर नाविकों को ग्रीनविच का सही समय बताता था और फिर सेक्स का उपयोग करके नाविक समुद्र में अपनी सटीक स्थिति का पता लगा सकते थे ये चित्र आप देख रहे हैं इसमें पाल वाले जहाजों के काल में समुद्र में अपनी स्थिति ढूंढने को दिखाया गया है कताई और बुनाई क्या आपने कभी सोचा है कि रुई पौधों पर उगती है और ऊन भेड़ की खाल पर हजारों साल से मानव जाति ने ऊन सन कपास और अन्य चीजों के देशों को अलग अलग करके कपड़ों की बुनाई के लिए धागा बनाया है सत्रह तक कताई हमेशा हाथ के चरखे से की जाती थी जेम्स हार्ग्रीव नाम के एक लंका शायर बुनकर ने एक प्रसिद्ध आविष्कार किया की कि वेदंत यह है कि उसके बारे में तब सोचा उन्होंने जब वो अपनी पत्नी के चरखे से टकराया और उसने पहिए को घूमते हुए देखा उसका विचार एक ऐसी मशीन बनाने का था जो एक साथ कई धागों को स्पिन कर सके हाथ से चलाने वाले चरखे में एक समय पर एक ही तरह का धागा घुमाया जाता है उसने इस समस्या पर कड़ी मेहनत की और एक मशीन बनाई जो आठ धागे फिर छब्बीस धागे एक साथ काटती थी इसे स्पिनिंग जेनी कहा जाता था बीस वर्षों के भीतर तीन अन्य आविष्कार हुए जिन्होंने एक साथ ब्रिटेन को एक महान औद्योगिक देश बनाया हरग्रीव्स द्वारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार करने के चार साल बाद सर रिचर्ड आर्क्राइट ने बिजली से चलने वाली कटाई की मशीन बनाई जो पहले घोड़ों से और फिर पानी के पहियो से चली दोनों आविष्कारों को सेमुअल क्राम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल नामक मशीन में जोड़ा चौथा आविष्कार रेवरेंड एडमंड कार्ट्राइट ने सत्रह में किया उन्होंने पावर लूम बनाया तब तक हथकरघों हाँ पर ही कपड़ा बुना जाता था लेकिन कार्ट्राइट ने इसे मशीनरी से करने का एक तरीका ईजाद किया फैक्ट्रियां बनाई गईं और नई मशीनें लगाई गईं। ब्रिटेन ने विदेशों को कपड़ा बेचा और जल्द ही दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया भाप का इंजन साल सत्रह जेम्स वार्ट नाम के एक युवा स्कॉटमैन ने एक मॉडल इंजन में सुधार करना शुरू किया भाप इंजन का एक मॉडल था जिसका आविष्कार 60 साल पहले किया गया था इसका इस्तेमाल कोयले की खदानों से पानी निकालने के लिए किया जाता था जैसे ही जेम्स वार्ट ने मॉडल में सुधार करना शुरू किया उन्होंने एक महान निर्णय लिया वे एक बेहतर प्रकार के भाप के इंजन का अविष्कार करेंगे उन्होंने भाप का अध्ययन किया और फिर कई प्रयोग किए और अंत में उन्होंने अपना पहला भाप का इंजन बनाया उस इंजन ने काम किया और पुराने इंजनों की तुलना में अपने आकार के लिए उसने अधिक शक्ति पैदा की और कम ईंधन का इस्तेमाल किया वाट ने अपना सारा समय और ऊर्जा भाप इंजनों को समर्पित कर दी और बर्मिंग निर्माता मैथ्यू बुलटन के साथ साझेदारी की जल्दी ही बोल्टन अपने इंजनों के लिए प्रसिद्ध हो गए उनके भाप इंजन अच्छे थे और वे पंपिंग के लिए एक शाफ्ट को आगे पीछे चलाते थे तब वाट ने अपना दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार किया। घुमा सकता था उन्होंने दुनिया को शक्ति का एक नया स्रोत दिया भाप के इंजन का उपयोग पहियो को चलाने के लिए किया जाने लगा इंजनों के पहिए जहाजों के पैडल कारखानों में मशीनरी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 ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए नौ छः एक सात दो और अपना नाम और अपने जिले का नाम लिखकर भेजिए Facebook से जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक कीजिए अगर आप हमसे YouTube पर जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू देखिए तो बच्चों मिलते हैं अगली किस्त में तब तक अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा बाय बाल चौपाल बाल चौपाल